मया मया मया पार्थ पार्थ पार्थ समग्रं समग्रं मैं सकमना पाथ योगदाशंश्रां समग्रं तत्सृणु मई आसक्तम मई आसक्तम मैं आसक्तम मनो यश्य सकता अना मेरे में आसक्त है मन जिसका किसके मन तो विषय में आसक्त है इसका मन परमात्मा में आसक्त होकर के मदाश्रय मैं ही मदा उसका आश्रय और कुछ आश्रय नहीं परमेश्वर इसका आश्रय अन्य कोई नहीं ये मदाश्रय योगम इंजन योग अभ्यास करता हुआ यथा सम समग्र मान ज्ञान सी संशय रहित होकर समग्रम मेरा स्वरूप सर्वशक्ति संपन्न रूप को यथा ज्ञान सी तथा सुनो सुनो ठीक है कर्म संसात्मक साधन प्रधानमंत्र पदार्थ च प्रथम सटकम व्याख्या ये कर्म संसात्मक साधन प्रधान पहले कर्म यु करे युगारूढ़ पर कर्म तय करे ये साधन है इसमें प्रधान रूप से कहा गया अध्याय तोम पदार्थ प्रधानमंत्र पदार्थ का निरूपण हुआ प्रथम षटकम चे अध्याय व्याख्या द्वादश अध्याय उपास्य निष्ठम उपास्य तत्पदार्थ परमात्मा उसको इसके विषय विचार करने के लिए तत्पदार्थ निष्ठम च तत्पदार्थ विषय का व्याख्या तुम आरभ मण व्याख्यान करने के लिए आरम्भ करते हुए आगे अध्याय अवतरण करते में। योगी समराध्याम सर्वेशन अंतरात्म सभावान भजते समय युक्त मत पूध्या अंतिम श्लोक में है मुनस्य प्रश्न बीज प्रश्न का बीज कारण बोलो कथन करके भगवान स्वयं स्वयमे ईदसम मदीयम तत्व मेरा तत्व ऐसा है एवं मदगत अंतरात्मा सदगत अंतरात्मा कैसा ऐसा हो, हो। इति तवक्षु ऐसा कहना चाहते हैं भगवान भाजा अंते में अतिताध्या अंत अंत में मदगते न अंतरात्म यो भजते जो भजन करता है इति प्रश्न का बीज कारण दिखा करके प्रदृश्य भगवत भागवत ये शंका है ये बीज मतगत अंतरात्मा होकर मेरा भजन करे ये श्रेष्ठ है तो शंका है की भगवान का क्या तत्व तो तो कैसे हम अंतरात्मा परमात्मा में रखेंगे कथम बा मतगत अंतरात्मा सब परमात्मागत अंतरात्मा कैसे हो भगवान का तत्व तो तो क्या है वास्तव तो उसमें मन कैसे लगे इसे अर्जुनों से प्रश्न दो जाते दो प्रश्न जब हुआ क्यूँकी प्रश्न का बीज भगवान ने बता दिया मदगते नो भजते ठी दो प्रश्नोन परयमे अपुष्टम बिना पूछे स्वयं भगवानी एक कहीं चर्चा कर्तव्य उतवान्च परेशर से वक्षण विशेषण सकल जगत आयतनवादि ना विभूतिभागि तत्र विषयांतर पर तम परमेश्वर से वक्षण विशेषण परमात्म का वक्ष विशेषणा आगे कहेंगे परमेश्वरी वक्षण विशेषण यहाँ मयि वक्षण विशेषण परमेश्वरी भाष्य में मयि मई आसक्त मई मयि अलगपति मना। का है। वो है। मना है तो वक्ष्यशेषण पर आसक्त मनुजम तो वक्ष्यमा विशेषण क्या है टीका में परमेश्वर से वक्षण विशेषण सकल जगद आयतनवादी ना विभूतिभागि भी सकल जगत आयतन आयतन एक जगत कसौ आदि का कारण है सत्यापूर्ति देने वाले कर्म फल देने वाले नाना भी तो विभूतिभागी योग है तत्र आसक्ति मनुष्य उसमें परमात्मा में मन की आसक्ति क्या है विषयांतर परिहार में तनिष्ठ ये आसक्ति जिसमें किसी की आसक्ति होती उसी का ही चिंतन करता है अन्य चिंतन छोड़ उसी में चिंतन इसी प्रकार परमात्मा ऐसी आसक्ति हो जाए अन्य विषय छोड़ करके तनिष्ठ हो मन सो भगवती आसक्त है तुम्हार भगवान ही मन आसक्त होगा किस कारण योगम इंजन भाष्य में पार्थ मैं आसक्त होना हे पार्थ योगम इंजन योग का तो मन समाधान करोन जो समाधान करता है मन में लगाता है तो मैं आसक्त हो अहम एवं टीका न विषयांतर परिहार ही गोचरम आलोच्य मान भगवते प्रतिष्ठित अन्य विषय छोड़ दिया तो विषय आलोच्य मरम बुद्धि विचार करेंगे भगवत प्रतिष्ठितुद्धि विषय है अंतिम बुद्धि भगवती प्रतिष्ठित होगी